श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद बहत्तर दक्षिणेश्वर में राखाल राम केदार प्रवृत्ति के साथ ब्रह्म ज्ञान के संबंध में वार्तालाप श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठ रहे हैं काली माता के दर्शन के लिए कालीघाट जाएंगे श्री अधर से इनके घर होकर जाएंगे वहाँ से अधर भी साथ जाएंगे आज शनिवार अमावस्या है 29 दिसंबर अठारह दिन के एक बजे का समय होगा गाड़ी उनके कमरे के उत्तर के तरफ के बरामदे के पास आकर खड़ी है मड़ी गाड़ी के द्वार के पास आकर खड़े हुए मड़ी श्री राम कृष्ण से क्या मैं भी चलूं, श्री राम कृष्ण क्यों मड़ी एक बार कलकत्ते के मकान से होकर आता श्री रामकृष्ण चिंतित होकर फिर जाओगे क्यों यहाँ अच्छे तो हो मड़ी घर लौटेंगे कुछ घंटों के लिए परंतु श्री राम की इसके लिए सम्मति नहीं है आज रविवार तीस दिसंबर पूछ की शुक्ला प्रतिपदा है दिन के तीन बजे होंगे मड़ी पेड़ के नीचे अकेले टहल रहे हैं एक भक्त ने आकर कहा प्रभु बुलाते हैं कमरे में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं मड़ि ने जाकर प्रणाम किया और जमीन पर भक्तों के बीच बैठ गए कलकत्ते से राम केदार आदि भक्त आए हुए हैं उनके साथ एक वेदांतवादी साधु भी आए हैं श्री रामकृष्ण जिस दिन रामचंद्र का बगीचा देखने गए थे उस दिन उस साधु से भेंट हुई थी साधु पास वाले बगीचे में एक पेड़ के नीचे अकेले एक चार पाई पर बैठे हुए थे राम और श्री कृष्ण की आज्ञा से उस साधु को अपने साथ लेते आए हैं साधु ने भी श्री राम कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी श्री कृष्ण उस साधु के साथ आनंदपूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं उन्होंने अपने पास छोटे तख्त पर साधु को बैठाया है बातचीत हिंदी में हो रही है श्री रामकृष्ण यह सब तुम्हें कैसे कैसे जान पड़ता है साधु यह सब स्वप्नवत है श्रीराम के ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या यही ना। अच्छा जी ब्रह्म कैसा है साधु शब्द ही ब्रह्म है अनाहस शब्द श्रीराम के परंतु शब्द का प्रतिपाद्य भी तो एक है क्यों जी साधु वही वाच्य है और वही वाचक भी है यह बात सुनते ही श्री कृष्ण समाधिस्थ हो गए चित्रवत स्थिर बैठे हुए हैं साधु और भक्तगण आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण की यह समाधि अवस्था देख रहे हैं केदार साधु से कह रहे हैं यह देखिए इसे समाधि कहते हैं साधु ने ग्रंथों में ही समाधि की बात पढ़ी थी समाधि कैसे होती है यह उन्होंने कभी नहीं देखा था श्री रामकृष्ण धीरे धीरे अपनी प्राकृत अवस्था में आ रहे हैं अभी जगन माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं कहते हैं माँ अच्छा हो जाऊँ बेहोश न कर देना साधु के साथ सच्चिदानंद की बातें करूँगा सच्चिदानंद की बातें करते हुए आनंद बनाऊँगा साधु निर्वाह होकर देख रहे हैं और ये सब बातें सुन रहे हैं अब श्री रामकृष्ण साधु से बातचीत करने लगे कहते हैं अब तुम सोहम उड़ा दो अब हम और तुम लेकर विलास करें जब तक हम और तुम यह भाव है तब तक माँ भी है आओ उन्हें लेकर आनंद किया जाए श्री राम कृष्ण के कथन का शायद यही मर्म है कुछ देर इस तरह बातचीत हो जाने के बाद श्री राम कृष्ण पंचवटी में टहलने चले गए राम केदार मास्टर आदि उनके साथ हैं श्री राम कृष्ण साधु को तुमने कैसे देखा केदार उसका शुष्क ज्ञान है अभी उसने हंडी चढ़ाई भर है अभी चावल नहीं चढ़ाए गए श्री राम के हाँ यह ठीक है परंतु है त्यागी जिसने संसार को त्याग दिया है वह बहुत कुछ आगे बढ़ गया है साधु अभी प्रवर्तक है उन्हें अगर कोई प्राप्त न कर सका तो उसका कुछ भी नहीं हुआ जब उनके प्रेम में मस्त हुआ जाता है तब और ही कुछ नहीं सुहाता तब तो आदरणीय श्यामा को बड़े यत्न से हृदय में धारण किए रहो मन तू देख और मैं देखूं और कोई न देखने पाए केदार श्री राम कृष्ण के भाव के अनुरूप एक गीत गाते हैं भावार्थ सखी मन की बात कैसे कहूँ कहने की मनाही है दर्द को समझने वाले के बिना प्राण कैसे बच सकेंगे जो मन का मीत होता है वह देखते ही पहचान में आ जाता है वह विरला ही होता है श्री राम कृष्ण अपने कमरे में लौट आए हैं चार बजे का समय है काली मंदिर खुल गया श्री राम कृष्ण साधु को लेकर काली मंदिर जा रहे हैं मड़ी भी साथ है काली मंदिर में प्रवेश कर श्री राम कृष्ण भक्तिपूर्वक माता को प्रणाम कर रहे हैं साधु भी हाथ जोड़कर सिर झुका माता को बारम्बार प्रणाम कर रहे हैं श्री रामकृष्ण क्यों जी दर्शन कैसे हुए साधु भक्ति भाव से काली प्रधान है श्री रामकृष्ण काली और ब्रह्म दोनों अभेद हैं क्यों जी साधु जब तक बहिर्मुख हैं तब तक काली को मानना होगा जब तक बहिर्मुख हैं तब तक भले बुरे दोनों भाव है तब तक एक प्रिय और दूसरा त्याज्य यह भाव है ही देखिए नाम और रूप ये सब तो मिथ्या ही है परंतु जब तक मैं बहिर्मुख हूँ तब तक मुझे स्त्रियों का त्याज्य समझना चाहिए और उपदेश के लिए यह अच्छा है यह बुरा है यह भाव रखना चाहिए नहीं तो भ्रष्टाचार फैलेगा श्री राम कृष्ण साधु के साथ बातचीत करते हुए कमरे में लौटे श्री राम कृष्ण देखा साधु ने काली मंदिर में प्रणाम किया मड़ी जी हाँ दूसरे दिन सोमवार इकतीस दिसंबर है दिन का तीसरा पहर चार बजे का समय होगा श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ कमरे में बैठे हुए हैं बलराम मणि राखाल लाटू हरीश आदि भक्त भी हैं श्री राम कृष्ण मणि और बलराम से कह रहे हैं हल्धारी का ज्ञानियों जैसा भाव था वह अध्यात्म रामायण उपनिषद यही सब दिन रात पढ़ता था इधर साकार की बातों से मुँह फेरता था मैंने जब कंगालों के भोजन कर जाने पर उनकी पत्तलों से थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर खाया तब उसने कहा तेरे लड़कों का विवाह कैसे होगा मैंने कहा क्यों रे साला मेरे लड़के बच्चे भी होंगे आग लगे तेरे गीता और वेदांत पढ़ने में देखो ना इधर तो कहता है संसार मिथ्या है और फिर विष्णु मंदिर में नाक सिकोड़ कर ध्यान शाम हो गई है बलराम आदि भक्तगण कलकत्ता चले गए हैं श्री राम कृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए माता का चिंतन कर रहे हैं कुछ देर बाद मंदिर में आरती का मधुर शब्द सुनाई पड़ने लगा रात के आठ बज चुके हैं श्री राम कृष्ण भाव में आकर मधुर स्वर में माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं मड़ी जमीन पर बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण मधुर कंठ से नामोच्चारण कर रहे हैं हरि ओम हरिओम हरिओम माँ से कह रहे हैं माँ ब्रह्म ज्ञान देकर मुझे बेहोश न कर रखना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 भक्त गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं श्री कृष्ण तांत्रिक भक्त के प्रति ये सब तांत्रिक साधना के अंग हैं कपाल पात्र में सुधा का पान करना उस सुधा को कारणवारी कहते हैं